प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा जाति वर्ण व्यवस्था जन्मना ही क्यों मानी जाती है इसे कर्म से क्यों नहीं मान सकते समाधान आज के समाज में एक व्यक्ति सवेरे ब्राह्मण जैसा दिखता है दोपहर में वैश्य दिखने लगता है तो शाम को शूद्र जैसा यदि कर्म से जाति मानो तो दिन भर में दो तीन बार उसकी जाति बदलनी पड़ेगी इसलिए व्यवहार में जाति व्यवस्था को जन्मना ही मानना पड़ेगा श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन का विधान है अब आप किसे ब्राह्मण बना कर लाओगे उसे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट कौन देगा क्या वह सभी को मान्य होगा और वह कितने दिन चलेगा किसी वजह से उसके कर्म बदल गए तो उसकी जाति भी बदलनी पड़ेगी यदि कहो कि ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया है तो उसका संबंध उनसे है तुम खिलाओगे तो उसका संबंध तुमसे है कोई कहे कि श्राद्ध में गरीबों को भोजन करा देंगे तो उसका निषेध नहीं है पर शास्त्रीय श्राद्ध विधि में तो ब्राह्मण भोजन लिखा है उसके बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होगा कर्मणा जाति मानने पर व्यवस्था नहीं बनती इसीलिए जन्मना जाति माननी ही पड़ती है जिज्ञासा आज की परिस्थितियों में व्यक्ति जाति वर्ण व्यवस्था का पालन किस प्रकार करे समाधान व्यक्ति जिस वर्ण में है उसे उसके धर्मों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए यह पालन शास्त्रानुसार हो तुम्हारे मन के अनुसार नहीं शास्त्र पर श्रद्धा रखकर उसके अनुसार अपना जीवन बिताओ शास्त्रानुसार चलोगे तो तुम्हारी मनमानी या चालाकी नहीं चलेगी तब तुम्हारा जीवन नियमित हो जाएगा परिस्थितियों पर या समाज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तुम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो समझना कि तुमने समाज का बहुत बड़ा निर्माण कर लिया क्योंकि व्यक्ति निर्माण ही समाज का निर्माण है साथ ही अपने कर्मों को ईश्वर से जोड़ो सोचो कि अपने कर्मों द्वारा मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ थोड़े ही दिनों में तुम अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करोगे वह शक्ति वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलने में सहायक होगी जिज्ञासा बृहदारण्य उपनिषद के सप्तान प्रकरण में कहा गया है कि दूध पशु अन्न है उस पर मुख्य रूप से बच्चे का अधिकार है तब क्या अन्य लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए समाधान देखो माता के स्तन में जो दूध बनता है वह बच्चे के लिए ही बनता है भगवान ने दूध बच्चे के लिए ही बनाया है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तभी गाय भैंस के स्तन में दूध आता है उससे पहले नहीं साथ ही उसके स्तन में इतना ही दूध आएगा जिससे बच्चे का पोषण हो सके उससे अधिक नहीं आएगा बच्चे के भाग का दूध हमें लेने का अधिकार नहीं हम लोग गाय भैंस को विशेष खुराक देते हैं इसलिए दूध अधिक आता है तो बचे हुए दूध को हम ले सकते हैं बच्चा बड़ा होने पर चारा भी खाता है तो उसकी दूध की आवश्यकता कम हो जाती है अब बचे हुए दूध को हम नियमित रूप से ले सकते हैं इस दूध पर भी प्रथम अधिकार देवताओं का है गृहस्थ के लिए प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का शास्त्रीय विधान है साथ ही यज्ञ आदि करने का भी विधान है इसके लिए घी की जरूरत होती है यज्ञ में आहुति देने के लिए दूध और दही की भी आवश्यकता होती है दही को मथ जो घी निकालते हैं उससे यज्ञ आदि में आहुतियाँ दी जाती है देवताओं के पूजन में दीपक और आरती के लिए घी आवश्यक है भगवान के भोग में भी घी होना जरूरी है इस प्रकार घी पर मुख्य अधिकार देवताओं का ही हो जाता है भगवान को जो भोग लगता है वह प्रसाद है उसे आप मिल बांटकर खा सकते हैं घी बनाने की प्रक्रिया में जो मठ्ठा बचता है उस पर मनुष्य का अधिकार होता है पुराने जमाने का मट्ठा इतना स्वादिष्ट होता था कि दूध भी उसके आगे फीका लगे साथ ही उससे पर्याप्त पोषण भी मिल जाता था हमने स्वयं बचपन में देखा है कि लोग दूध न पीकर मट्ठा ही पिया करते थे